देखेंगे पहले अर्जुन ने बोला है ना की आप जो कुछ कहते हैं उसको तो मैं सख्त मानता हूँ और आप जैसे हैं वो आप अपने क्यों जानते हैं और सोलबे तो में क्या कहा जिन भूतियों के द्वारा आप संपूर्ण तरफ को व्याप्त करके स्थित हैं। कौन कौन समझते हैं और फिर किन किन भागो में मेरे द्वारा चिंतन करने था मेरे द्वारा आप किन किन भागो में चिंतन करने में और सदा आपका चिंतन करते मैं आपको पैसे था में में तो का भगवान औसनिका सा तो दसवें की औपर्णिका ठीक है ये सब प्रकार अवसरणिका वहाँ की है और कभी नहीं दसवीं के आरम्भ में अच्छा फिर तो यही भाव है आपके है ना यही है यही है है में हाँ। तो ये कह ठीक है तो किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चुनि हैं ये सब भाव बताए जाएंगे अब विस्तरे आत्मन योग जनादनाथयता नए अमृत जनार्दन आत्मन योग विभूति विस्तरेण कैसा लगाना तो कथे जनार्दन भूया जनार्दन आप आप आप कथे है ना तो जनार्दन पुनः अपने योग और रूपी को विस्तरण कथे विस्तार्दन भूय और पुनः आत्मना योगम का विभूति अपने योग और विभूति को विस्तार विस्तारिये पूर्व में भी कुछ भगवान का ईश्वर आ गया है योग यो का मतलब यहाँ पर आएगा ईश्वरी शक्ति विशेष कुछ ईश्वरी शक्ति का वर्णन पहले आ गया है और कुछ विभूति का भी वर्णन आ गया है तो यहाँ पर पूजा कहते हैं उन्होंने देखेंगे ठीक है ना ठीक से क्योंकि अमृतम सुनता सुनवत नृप्ति न अस्ति अस्ति न अस्थि अमृत करते है यहाँ पर वाक्य अमृत वचनामृत की आपके बचना का सुमरण न करने वाले मुझे या आपके बच्चनों का स्मरण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है आपके बचनों का स्मरण करते हुए मुझे तृप्ति हाँ जाएगा ना व्यक्ति सोचता है बोलना बंद कर तो देखिए वचन बहुत प्रिय होते हैं बहुत होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं तो वो और सुनने आपके वचनामृत को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है इसलिए क्या है झूला करते तो लगाएंगे यहाँ जनार्दन आया है तो जनार्दन तो शब्द समझाते हैं ना कुकार रूपम ये अर्घ गति याशनियों अर्घ का है तो पहले गति अर्थ बताया जाता है या गति कर्मणो हो अर्घते है गति कर्मणो रूपम गति कर्मणा षीय गृतना है ना हाँ अर्घते है ष्टीय गति कर्मणा भी षष्टीय गित है तो यहाँ जो गति कर्मणा है तो यहाँ पर गति कर्थ है कर्म का क्या अर्थ गर्म का अर्थ है क्रिया तो इसका अर्थ ऐसे होगा कि गमन क्रिया वाली बोगरी है कि गमन क्रिया वाली जन कर्म उत्पद रहते अर्ध धातु का रूप जना क्या कहेंगे गमन क्रिया वाली में ऐसा कहेंगे अर्धदय रूपम लिखा है ना इसमें अर्ध धातु का रूप है अर्ध धातु अर्जन बनता है ना यहाँ पर जनार्दन शब्द है तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा की गमन कर्म उत्पद रहते नहीं जन कर्म उत्पद रहते जनम अर्घी जन जनार्दन जन जन कर्म उत्पद रहते गमन क्रिया वाली अर्ध धातु का रूप जनार्दन क्या होगा वाक्य जन उत्पद रहे जन उपग्रह से गमन क्रिया वाली हैं का रूपया क्या होगा हाँ जन कर्म उपग्रह से जन कर्म उपग्रह से गमन क्रिया वाली दमन क्रिया वाली मतलब गमन क्रिया भी अर्थ वाली दमन क्रिया वाली मतलब दमन क्रिया अर्थ वाली अर्ध धातु का रूप जनार्दन है ऐसा होगा तो अब इसका अर्थ बताते हैं वास्तवर वो प्रति भूतानाम असुरा नाम जना नाम प्रत्यपक्ष भूतान देवताओं के विरोधी असुरजनों को असुरानाम जना नाम देवताओं के असुर असुरजनों को नरक आदि स्थान में भेजने के कारण या नरक आदि स्थानों में पहुँचाने के कारण वे जनार्दन कह हैं है ना गति है, ना तो देख है जाना और टन जैसे पढ़ना और पढ़ना पढ़ने को पास वैसे क्या है कि वो जाना और टन ऐसा देवताओं के विरोधी असुजनों को नरत आदि स्थानों में पहुँचाने के कारण जनार्दन कही जाते हैं भगवान तो यहाँ पर क्या होगा ऐसा होगा जनान अर्घ गमयत की जनार्दन है क्या जनान हृदय दिगम तीन लवजनों को पहुँचाता है तीन जनों को असुरा जनाचाता असुर है और तात्पर्य यही है कि नाम, क्या होगा? नाम असुरा नाम अर्जना असुरों को पहुँचाने वाले असुरा नाम अर्जना है उनको पहुँचाने वाले होने जनार्दन है नरक आदि आदि से पाताल ले लेना नरक और पाता पहुँचाने के कारण आदि से पाताल ले लीजिए अगर कई प्रकार के नरक आए हैं काम काम कई प्रकार के आए हैं तो नरक कोई एक, एक नरक लेकर के आदमी नरकों के लिए तो अभी अर्ध गति याचन योदातु है तो गति अर्थ वाले अर्धदात है तो जनार्दन पब्द की सिद्धि बताई गयी अब याचना अर्थ वाले देखेंगे अब जुड़े नी श्रेयस पुरस्थ प्रयोजन सर्वो गई याचिकी अब विदय होता है लौकिक उन्नति लौकिक कल्याण होता है कल्याण तथा लौकिक कल्याण तथा लौकिक कल्याण तथा मोक्ष दोनों क्या है पुरुषा लौकिक कल्याण और मोक्ष पुरुषार्थ रूप थल मोक्ष पुरुषार्थ रूप विरोध थल तो ये पुरुषार्थ जो बताए गए अब विदय हो निश्रेय अब विदय दिश्रेयस क्या हो गए पुरुषार्थ हो गए और ये, है। ये क्या है फल ये पुरुषार्थी क्या है फल है अब ध्यान देंगे सरवे जगह कि सभी मनुष्यों के द्वारा अब हृदय सभी मनुष्यों के द्वारा अब हृदय विश्रेय पुरुषार्थ रूप फल की याचना जिनसे की जाती है फल की याचना जिनसे की जाती है वे जनार्दन करी जाती है यहाँ याचित्ते हैं ना दु याच पर क्या होती है तम संज्ञा और व्यक्ति होती है तो यहाँ पर भगवंतम इसको जोड़ के तो होगा अब हृदय तथा निश्रेयस पुरुषार्थ रूप फल जिन सर्वे सभी मनुष्यों के द्वारा अब हृदय तथा निःश्रेयस् पुरुषार्थ रूप फल की याचना जिन भगवान से जाती है जिनसे की जाती है वे जिनाषण जाते हैं लगेगा सरवे जन के सभी जनों के द्वारा या सभी वक्तों के द्वारा नहीं अभ्य चतुर याचना भगवंतम की जिनसे याचना की जाती है वे भगवान क्या कहे जाते हैं ऐसा आगे देखेंगे भूया हम भूया का है। है, पूर्व मुक्तम भी पूर्ण में पहे जाने पर भी भूया कठे फिरते पूर्व उत्तम भूया कठे पूर्व मुक्तमी पूर्व में कहे जाने पर भी तो ये कर, ये स्मार्थ। तो स्मार्थ ना तृप्ति करोष कर संतोष न अस्थि में सुण्वता है सुनवता के यहाँ पर ये क्या आया है अमृतम आया ना श्लोक में तो अमृतम कर्ज किया है स्वर्ण तो निश्चिर्ष वाक किया अमृतम आपके मुखार निकले हुए वाक्या को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है या मुझे संतोष नहीं हो रहा है निकले से संतोष नहीं हो रहा है और साथ और आप बोलिए क्योंकि आपके मुख से निकले हुए वाक्या को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है संतोष नहीं हो रहा है और आप भूलिए प्रार्थना की अर्जुन ने तब श्री भगवान के मू प्रधान्युश्रेष्ठा कथय्यामी दिव्यात्मूचय दिव्यात्म विमूय प्राधान्य कुछ्रेष्ठ नस्त अंत नए कुछ्रेष्ठ कुछश्रेष्ठ के हंस की अनुकंपा या हंस की आश्चर्य हंस ये अनुकंपा अर्थ में है और आश्चर्य आश्चर्य को सूचित करता है और अनुकंपा को भी सूचित करता है प्रभात हम प्रसन्न होकर ही कोई तो अनुकंपा करता है अनुकम्पा की अनुकंपा करके भगवान बता रहे हैं ऐसा लेकिन यहाँ पर भगवान ने हंसर्स किया ईरानी बताया हंत किया हंस का ईरानी तो जब हंसकार करेंगे तो फिर कुरुश्रेष्ठ तो काम में करना पहले अच्छा रहेगा हे गुरु श्रेष्ठ अब जब हंसकार की रानी हो गया क्या होगा राम अनुजासी अनुश्रेष्ठ है श्रेष्ठ अब आप आपको तुमको जिस दिया आत्मभूतया जिस अपनी विभूतिया या अपनी बुतियों को प्राधान्यता दूंगा प्रधान रूप ऐसी रखूंगा या ऐसा लगाएंगे एक रूपेष्ट अब तेरे लिए अपनी बुनती को प्रधानता से कहूँगा अपनी बुनती को दिव्यूजियाँ बहुत है उनकी गणना भी नहीं हो सकती है उसे प्रधान प्रधान को भेजेंगे अपनी बिल्कुल को प्रधानता से कहूँगा अब तेरे लिए अपनी बिल्कुल को प्रधानता से कहूंगा पर भी को प्रधान प्रधान तो बता की बतायेंगे सभी दो नहीं बताएंगे इसको तो अवसर करण भगवान बताते हैं क्यूँकी मेरी अवधि नहीं है अंतर करने अवधि क्यूँकी मेरी जुनिटियों की अवधि नहीं है मेरी कोई सीमा नहीं है सबको बताया नहीं जा सकता है सैकड़ों वक्तों में इसलिए प्रधान प्रधान प्रधान का वर्णन दिया जायेगा हंस का यहाँ पर है यानी दिव्या दिव्या कावा दिव्य भवा का दिदी हुआ। दिदी मतलब अलौकिक मतलब में तो मतलब तो है, है? तो अलौकिक में ताकतर हमारे लिए दिव्य मतलब दिव्य भवा अर्थात अलौकिक है आत्मभुतया हमें समाज से आत्मा भी गुणया करती कर पुरुष की आत्मा की जुबू अर्थात मेरी जुबू भगवान आत्मा है ना मेरा मुझ आत्मा की भूति यह है ना मो आत्मना या भी उठया है मम आत्म उठाया का दिग्रह क्या होगा आत्मा भी उठ गया दसि का और मम आत्मना या भी उदया। आत्मा की जो भूत परमात्मा की जो विभूतियाँ हैं साह कामी उनको कहूँगा इसलिए हो गया प्राधान्यता श्रोत में आया है ना अब प्राधान्यता के आगे देश सहयोग प्राधान्यता का समझाया जा रहा है यह ध्यान रखना क्योंकि सब मोटा पतला कोई ठीक ठीक इन्होंने युक्तियाँ नहीं है प्राधान्यता दर्श किया जाता है जिन जहाँ जहाँ जो जो प्रधान होती है जैसे कि आदित्य में प्रधान विभूति है नहीं थी तो वही जिस में जहाँ जहाँ या या प्रधाना विभूति जो जो प्रधान होती है प्रधाना राम कर उन प्रधान उन प्रधान विभूतियों में प्रधान में काम काम करते प्रधानियों में काम काम करते उसको प्राधान्यता कहूंगा प्रधाना नाम शक्ति को जानते है नाम धाम इसमें प्रधाना नाम का दुआ प्रधान रूपियों में काम ताम उस विभूति को प्राधान्यता कठिश्यामी प्रधानता से कहूँगा या प्रधान रूप ऐसी कहूंगा अहम हे कुरुप्रेष्ठ तू अशेषता किन्तु तू वर्ष ससेन अशेषता वक्त न सत्या यथा है ना अच्छा यथा तुमने बाद में देखेंगे देखेंगे सत्य ना क्योंकि सौ वर्ष में भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेरी बूटियों का सौ वर्ष में भी पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता है यह यथा कर देखी क्यों नहीं किया जा सकता यथा कर दे क्योंकि मैं विस्तृत अंतर न कर सभी बूटे क्योंकि मेरी भी विभूतियों का अंत नहीं, नहीं है अंत करते अवधि में विस्तृत प्रकार से भी विभूति नाम जिस प्रकार से क्या हो गया अभिभूति नाम क्योंकि मेरी भी विभूतियों की कोई अवधि नहीं है कोई सीमा नहीं सत्रकार प्रथम एवं कागत सुनो कागत का आप क्या अलंकार है।, है उसमें प्रथम इस बात को सुनो प्रथम जी इस बात को उसमें प्रथम इस बात को सुनो गीता ने किया पहली भी को सुनो तो ये बीसवेलोक में केवल पहली द्रूटी नहीं है आम आदि दिया तो क्या है की तत्व का टोक तो में प्रथम इसव के अलंकार में प्रथम इस वचन को में प्रथम इधम वचनम प्रथम एवं वचनम सुनो की प्रथम इस वचन को सुनो ऐसा लगा देना प्रथम ही इस वचन को सुनो देखो अहम आत्मा कुदा के अहम आदेश का आत्मा सर से इस आत्मा अजीन के लिए है और भाष में आएगा यहाँ पर है गुड़ाकाया ईसा गुडाकाया ईसा गुडाका का, का निद्रा ईस मतलब उसको क्या है उसको अपनी अर्जीन करने वाले जब चाहे सोए चाहे तो हो चाहे तो न हो नित्रा अच्छा नहीं है ये चाहे क्या अब देखेंगे कि हे हे मिद्ध्ध। हे मिद्ध्ध सर से स्थित आत्मा हम सर्व स्वत भूत का प्राणी आश्रका से हृदय की सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ सर वो दिता आत्मा हम सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा ठीक है तो किन किन किनों में चिंतन नहीं है तो इस रूपों में चिंतन करना चाहिए कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भगवान है सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा को है भगवान ने श्री कृष्ण ऐसा चिंतन करना चाहिए किन किन लोगों में चिंतन करना चाहते हैं अब देखेंगे अहम आदित्य चाह लो हस्त में त्मा आत्मा आत्मा आत्मा का प्रत्येक कर प्रत्येगा प्रत्येगात्मा कर अंतरात्मा सभी प्राणियों के हृदय में गए प्रत्येक आत्मा अंतरात्मा में हूँ बुढ़ा के यहाँ पर देखेंगे का कर निद्रा सत्याका यह बुढ़ाके कह मतलब इसका क्या हुआ दिख निद्रा जीता निद्रा इन बीता निद्रा एन निष्ट द्वारा निद्राओ को दी किया गया उसे क्या कहीं जीत निद्रा बड़ा कठिन काम है तरग नहीं ना बहुत कठिन है और देखना अब एक क्या है घन केसा कि ऐसा कर लेंगे ना गुडा केस है ना गुडा केस तो गुडा का गुड हो जाएगा धन मतलब सघन समझते घने कि घने केस वाला फिर उसके बाद उसका केस कहते हैं खूब सदन होने वो निकटे का लेकर धन केस भी हो गया सघन केसों वाला हुआ? थवा सभी प्राणियों के आशय का से हूँ सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित में सदा हूँ सदा ध्यान करने व्य हूँ लग जाएगा सभी प्राणियों के आशय का अंतर हटी सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित मैं सदा ध्यान करना मैं सदा चिंतन करना ही ऐसा है सभी प्राणियों के, के, के अंदर हृदय में हृदय के अंदर ऐसा लगा लेना सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित में सदा भय हूँ सदा ध्यान करना ये ग्रहण सदा चिंतन नहीं हूँ तो ऐसा चिंतन करा जाइए कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आपका भगवान है ना था था था। था था था। सभी था था। के था था था। एक परमात्मा ही सभी प्राणियों के अन्द्र है, इस है। इस था था तर और उसमें असमर्थ व्यक्ति के द्वारा है।, है ये सभी प्राणियों के हृदय में स्थित एक प्रत्यगात्मा है उस प्रत्यगात्मा का चिंतन करने में तो असमर्थ सद असत्य कर रहे प्रत्यगात्म ध्यान असमर्थ त्मा के ध्यान प्राणियों के हृदय में ध्यान करने में है। उसमें असमर्थ मनुष्य के द्वारा क्या कर सकते हैं उत्तरेष्ठ भावे चिंता उत्तर भावों में चिंतन करने वालते हैं उत्तरे क्या वक्षवाण भाव कौन हुए आदित्य आदि उसमें उसमे मनुष्य के द्वारा वक्षमानदित आदि भावों में चिंतन करने योग्य किन भावों भावों में? करने अब देखेंगे। चिंते... चिंते क्योंकि, क्योंकि करने क्योंकि में चिंतन करने योग्य हूँ क्योंकि मैं ऐसा लगा लेना चाहिए क्या कर सकते और उसने असमर्थ मनुष्य के द्वारा वक्षमाण आदित्य आदि भावों में चिंतन करने योग्य नहीं थे चिंतन करने योग्य लग गया यहाँ ज्ञान मेरा चिंतिया शब्द आया है ना चिंतिया कर चिंतन करने योग्य चिंतन करने में सत्य चिंतन करने योग्य चिंतन तो चिंत्या करते हैं चिंतन सत्यानी लग जाएगा उसमें असमर्थ मनुष्य के द्वारा वक्ष माण आदि आदि भागो में मैं चिंतित हूँ अर्थात चिंतन करने योग्य च्चें, च्चें, कि, तो सत्य का आदि आदि तो का कारण हूँ तथा मध्य हूँ मध्यमारी का स्थिति और मैं ही स्थिति हूँ क्या अंतर और मैं ही क्या हूँ प्राणियों तो का कारण हूँ मैं ही स्थिति हूँ और मैं ही क्या हूँ प्रलयी अब ये उसमें दोनों लिया है की उत्पत्ति स्थिति और नये में तथा उत्पत्ति स्थिति और नये का कारण भी नहीं है दोनों कहा उत्पत्ति स्थिति में हूँ तथा उत्पत्ति स्थिति उलय का मतलब यहाँ पर कारणम है ना कारणम से लेना आये क्या उत्पत्ति और उत्पत्ति का मसूदी के अनुसार स्थिति करण है और लय तर्क लय और नये कारण है नीलगंठी व्याख्यान में प्रलय कर प्रलय का तो जो क्या वो कर लेना कर लेना या उत्पत्ति स्थिति और नये का कारण या उत्पत्ति का कारण स्थिति के कारण में लय का स्थान में आया हम और इस प्रकार मैं और इस प्रकार मैं हूँ या इस प्रकार मैं चिंतनी हूँ इस प्रकार आदित्याम रविष्य मश्मी अहम सति आदित्याम अहम विनु ज्योतिषाम रविमान्योतिषाम रविमानवि आदित्य काम दिखरू अहम हाँ। आदित्यों के मध्य में दिशू में है द्वादश आदित्य है तो द्वादश आदितों में एक आदित्यू है ना? बारह महीने होते हैं ना तो बारह महीनों में जो एक एक स्कूल होता है ग्यारह महीने में एक एक स्कूल होता है तो ग्यारह महीने बाद एक का नहीं आता एक महीने का काम दूसरे महीने दूसरा एक आदि मिल जाएगा द्वादश आदित्यों की संख्या बताई है तो देखेंगे आदित्यों के मध्य में मैं कौन आदित्य नाम आदित्यों के मंत्रे में बिखते हैं सूर्य नमस्कार जी मन से यार खुशी को बारे में बहुत अच्छा माने सूर्य नमस्कार करना भी चाहिए सबसे अच्छा सबसे अच्छा व्यायाम है सूर्य नमस्कार सबका नाम आता है आदित्य नाम जितने आदित्यों के मतने में बिखलू है ज्योतिश्याम रवि ही अंशुमान ज्योतिष्याम रवि अंशमान ज्योतिष्याम पर ज्योति में या प्रकाश करने वालों में प्रकाश करने वालों में मैं अंश मान रवि हूँ अंशुमान कर प्रकाश करने वालों के मध्य में मैं किरण वाला सूर्य हूँ ऐसा शुरू किरणों वाला सूर्य सूर्य किरणे होती हूँ अब जितने भी प्रकाश करने वाले चाहे वो चंद्रमा हो नक्षत्र हो या कोई दीप हो सबसे ज्यादा प्रकाश करने वाला कौन है नहीं। के के नहीं पता नहीं कर सकते हैं पूरे दुनिया को वैज्ञानिक मिलकर बराबर प्रकाश कर पाएंगे आदमी भगवान शिकास करते हैं सूर्य हाँ द्वादश आदित्य है मेरा सूर्य द्वादश है न अलग कहा दिए तुस्वर्ण दिए तुस्वर्ण दिए तुस्वर्ण दिए। अच्छा अच्छा हाँ। तो प्रकाश करने वालों में फिर रवि यहाँ सूर्य सामान का वाचत है है ना आदित्य जो कहा द्वादश आदित्य तो लेना है और जो से जितने प्रकाश करने वाले नक्षत्रदीप अच्छा आदि दीख सब ले लेना है आपको ऐसा अंतर है और मध्य में विष्णु हूँ प्रकाश करने वालों के मध्य में मैत्रशी लेने वाली अच्छा मरीची मरुतावनी और, और था था सक, है एकम पंचाशक मतलब उनचास क्या है मृत देवता है मृत देवताओं के बदले में मरीची हुई उनचास मरीकों में एक का नाम क्या है मरीची हुई मरकों के बदने में मरीची हुई न छत्र नाम अहम सभी न छो के मध्य में शनिवाल न छत्रों के मध्य में शनिमान लोग बोलते हैं हिंदू जो है सूर्य तो तो की पूजा करते हैं उसे विपरीत मुसलमान चंद्रमा की पूजा करते हैं चंद्रमा को देखकर दोनों ही तो भगवान की भी जीती है सूर्य दोनों ही है भगवान की कोई इसमें देखकर काम करता है कोई तो इसमें करता है अब सभी सबसे किस महीना चलता है ना हिंदुओं का तो सूर्य के आधार पर है शिमला के आधार पर है मुसलमानों को आरोप करते हैं हिंदू चलता है हिंदू भी चंद्र काम करता है सूर्य शब्द के सदस्य शिमला को देख हो रहा है वहाँ भी तो यही होता और देखिए देखिये बड़ा नक्षत्रों में मैं समझना हूँ आदित्य नाम करते द्वादश नाम आदित्य नाम द्वादश आदित्यों के मध्य में द्वादश आदित्यो के मध्य में विष्णु नाम वाला आदित्य में हूँ विष्णु नाम वाला आदित्य में हूँ आदित्य नाम ज्योतिषाम रवि ज्योतिषाम करते प्रकाश स्त्री प्रकाश करने वालों में अंशुमान कर लक्ष्मी मान अर्थात किरण वाला किरण वाला रवि लिखाने वाले और ज्योतिषाम करते प्रकाश नाम प्रकाश करने वालों में अंकुमान रश्मि रवि ही किरण वाला किरण वाला रवि मरीशी नाम मरुताम मरुताम कर मरुत देवता भेदा नाम मरुदेवता मरुदेवता विशेषो में मतलब इसका ख्यात हुआ उनचास प्रकार के मरुदेवताओं प्रकार के मरुत देवताओं में मैं कौन हूँ मरीशी नाम वाला मरु मरीशी नाम वाला नक्षत्र ना नाम सफी नक्षत्रों के मध्य में चंद्रमा प्रतिमा इतना चलते है मुण मुण से। हैं। और चंद्र भी है ना चंद्र अकारा दी है चंद्र में सुशांत भी है ऐसा और देखेंगे वेदान देवान नाम नाम वेदों के में तो, कहा है, तो गान करने में बहुत रमड़ी है गान करने में, गान करने में और उसका गान सुनने में रमणी कौन है सामवेद सबसे ज्यादा रमड़ी है इसने इसको कहा की वेदों में गान बड़ा रमड़ी है मैं सामवेद हूँ देवा नाम वासवा अश् देवताओं के मध्य में का वासव है ना देवा नाम वासमी देवताओं के मध्य में इंद्र हूँ मन क्या अश्मि इंद्रियाणा मनह अश्मि इंद्रियों के मध्य में मन हूँ मन सबसे प्रधान इंद्री है ना सबसे ज्यादा काम करने वाली किसी भी इंद्री से कोई काम होगा मन के बिना होता है Aha. मन का स्मरण करना सुगंध कार्य है और कई तो और उससे सहयोग से ऐसी कार्य कर जाती है और तो सबसे तो तो प्रधान इंद्रिया नाम मनाअ इंद्रियों के मध्य में मन हूँ क्या नाम भूतानेतनाश्मी और प्राणियों में मैं चेतना हूँ प्राणियों में मैं चेतना हूँ चेतना कर प्रति भाषाघर में शुद्धि तपति प्राणियों में मैं क्या हूँ बुद्धि तृप्ति हूँ और भाष्य देखें वेदान के मध्य में क्या हैमणीय है, है। देवा देवान रुद्रदित नाम देवान रुद्र आदित्यादी देवाओं के मध्य में रुद्र आदित्यादी देवों के मध्य में वाको कर इंद्रे एकादशा नाम चक्षुरादि नाम इंद्रिया नाम एकादश चक्षुवादी इंद्रियों के मध्य में या चक्षुवादी नाम एकादशा नाम चक्षुवादी एकादश इंद्रियों के मध्य में मैं क्या हूँ ऐसा मन है तो कहते हैं संकल्प मन का संकल्प करना इसलिए मन को क्या कहते हैं संकल्प संकल्प क्यों कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद पुरुष मन में है भूटाना चेतना परिष्कार हुआ कार्यकर्ण संघाते समुदाय करना देव इंद्री का समुदाय में हूँ भूत और इंद्रियों का समूह ऐसा लेना क्या भूत और इंद्रियों का समूह कौन है ये देह पंच और देह के समूह दे क्या भूत और करंट इंद्री लेना कार्य से लेंगे भूत और, और करंट से क्या इंद्री पंचभूत और इंद्री के संज्ञात रूप दे क्या पंचभूत और इंद्रिय के संज्ञात रूप दे में सदा अभिव्यक्त रहने वाली बुद्धि की वृद्धि में सदा अभिव्यक्त रहने वाली कौन है बुद्धि तो तो की वृत्ति सदा अव्य रहती है बुद्धि और सुस्ती में अव्यक्त रहती है सदा अव्यक्त रहने वाली जागृत और सप् उस समय अभव्यक्त नहीं रहती तो बुद्धिवृत्ति कहते बुद्धि की वृत्ति में भी अब क्यूँ क्यूँकी जन लेना क्यूँकी बुद्धिवृत्ति चेतन आत्मा की चेतन आत्मा के भी अभिव्यक्ति का हित है चेतन आत्मा के भी अभिव्यक्ति का हिस्सों कौन है बुद्धिवृत्ति जब आत्माकार बुद्धिवृत्ति होगी जब चेतन आत्मा के आकार की बुद्धिवृत्ति होगी तो कौन होगा चेतन आत्मा कौन व्यक्त होगा चेतन होगा अब देखो घटाकार बुद्धिवृत्ति ऐसी घट अभ्य होता है घटाकार बुद्धिवृत्ति से घटवत होता है इसी प्रकार चेतन आत्मा के आकार के बुद्धिवृत्ति होगी चेतन आत्मा अव्यक्त होगा जो आत्मा का स्वयं प्राप्त आत्मा है न तो आत्मा का स्वयं प्रकाशाशक्त अविज्ञा तो विरोधी नहीं है स्वयं प्रकाश आत्मा तो हमेशा है अविज्ञा भी हमेशा बनी ही रहती है तो आत्मा जो जो ज्ञान रूप आत्मा है वो सबका प्रकाशक है ज्ञान का अज्ञान का सबका प्रकाश है वो अभिज्ञा का विरोधी नहीं आत्मा का क्षय है। और ये जो आत्मा के आकार की जो बुद्धिवृत्ति है ना मतलब ज्ञान रूप जो आत्मा का स्वूप रूप ज्ञान है वो अभिज्ञा का विरोधी नहीं है बल्कि क्या है कि यह वृत्ति ज्ञान है नमान जन्म है न आत्मा का ज्ञान जो वृत्ता है है। तो यहाँ पर जो है ना बुद्धि वृत्ति से चेतना का बुद्धि वृत्ति की प्राणियों में वह चेतना और या प्राणियों में बुद्धि वृत्ति है यहाँ पर उनको हाथ नहीं मिलती क्योंकि ये चेतन आत्मा की व्यक्ति का हितु चेतन आत्मा की व्यक्ति का चेतनात्मा जो व्यक्ति का होगी चेतना के आधार में वृत्ति अब देखेंगे कहा गया चेतना तो <re Freeman dice mathematically> दस बुद्धि सदा वाली बुद्धि जागरूक हो सकती नहीं क्या असम रुद्राणाम शंकर अश्लीकाश रुद्रो के मध्य में शंकर ही महादूत है क्या क्या यक्ष रक्तान है? ऐसा करना यक्ष रक्तान कुबेरा यक्ष और तो राक्षसों के मध्य में तो कुबेर यक्ष और राक्षसों के मध्य में क्या हूँ कुबेर हूँ अब यक्ष और राक्षस को एक साथ इसलिए गिनाया है कि दोनों क्रू स्वभाव भी होते हैं तो यक्ष और राक्षस दोनों कैसे हैं क्रुण स्वभाव तो भी होते हैं इसलिए दोनों की एक साथ गणना दिया ब्रह्मा जी से एक साथ ही यक्ष राषस की उत्पत्ति हुई है वाल्मीकि ने बताया है एक बार ब्रह्मा जी से दोनों उत्पन्न दो हो गए दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो गए ब्रह्मा ने कहा तुम क्या करोगे एक बोला मैं व्यजन करेंगे मैं यजन, करें। यजन करूँगा दूसरे ने कहा मैं रक्षा करूंगा तो ये जो व्यजन करेंगे उसको ब्रह्मा ने कहा यक्ष कह तो जो रक्षा करेंगे उसको तो रक्षक है रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं राक्षसिंग लेकिन कालक क्रम ऐसी शब्द अपने अर्थ को खो दिया शब्द ने अपने अर्थ को कालक क्रम ऐसी खो दिया यानी आजकल नेता कामा क्या होता है होता है ना <laughs> जब नए ने कि नेता है ना अच्छे व्यक्ति के लिए नेता है तो कालक क्रम के शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है बाल्मीक रामायण ने दुष्पत्ति बताई है बाल्मीक रामायण में है विष्णु धर्मोत्तर कुमार में भी है रक्षक की रक्षक की रक्षा और रक्षक संतरा प्र है रक्षा रथ की तो रक्षा की रक्षा और रक्षा योग रक्षा ये विपत्ति बुराने लगी है रामायण में विपत्ति है तो कालक्रम से जो है वो दुराचारी होने से भी ये दूसरे रश्मि होने लगा राष्ट्र पहले अक्षर तो तो आया है द्वादश सूर्य है ना तो सूर्य के हर महीने में एक एक सूर्य परिवर्तीत होता है और एक एक राक्षस भी सूर्य रखा रहता है और राक्षस का काम क्या रक्षा करना चाहिए चौकीदार समझ गया है राक्षस शब्द का और ये क्या है ये किसका दोनों है विश्व कुबेर का वाना? भी कुबेर भी विश्व प्रभा का पुत्र है और रावण भी उन्हीं का पुत्र है यक्ष राक्षस दोनों ही उनसे पैदा हो गए हैं इसलिए दोनों को एक साथ बता दिया है और लंका का राजा पहले यही कुबेर ही था ब्राह्मण का बड़ा भाई था ब्राह्मण से तो मार करके दिया उसको उसको बहुत रक्षा करने वाले आ गया रक्षा करने वाले बल तो ज्यादा होता है शुरू से हो जाता तो आचरण से रहती है तो ज्यादा होता है जो शुरू से छूटता है वो ऐसा कुछ नहीं बाद में ही आई आयु होगी आयु होगी रावण दीमा तो को ही है ना और यही प्रदर्शन शुरू हुआ क्योंकि माता इनकी रावण गिर तो उसकी माता दूसरी है कुबेरगी देखें आप यद राषकों के मत में मैं क्या हूँ कुबेर गुणी धनाध्यक्ष है हाँ मैं सब कुछ धन समझ सकती वसुना क्या असमी क्या संग में गम लेना क्या वसु नाम पाव का असमी और अष्ट वसुदेवता है और अष्ट वसुदेवताओं के मध्य में पावक हूँ पावक का चाहि पावक का क्या है हाँ अष्ट वसु देवताओं के मध्य में मैं पावक हूँ शिखरे नाम अहम मेहू और शिखर वालों में शिखर वाले कौन हो शिखर शिखरा अष्ट अक्षरी शिखर वाले पर्वतों के मध्य में मैं सुमेरी। क्या हुआ पर्वत लेते रुद्रान एकादश नाम एकादश रुद्रो के मध्य में शंकर हूँ कुबेरा रक्षसाम का मध्य राक्षसों के मध्य में कुबेर हूँ वसुनाम अष्टा नाम, नाम वसुना आठ में वस्तुओं केवक का नाम का शिखर बताऊँ कि शिखर वालों में या पर्वतों में में और देखिए गंगा भी आना चाहिए देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति माम वृद्धि पार्थ पुरोधसाम करते किया वास्तव में राजपुरोहता नाम के राजपुरोहितों के मध्य में मुख्य बृहस्पति मुझे जानो राजपुरोहितों का के मध्य में मुख्य बृहस्पति के मध्य में मुख्य जो बृहस्पति है वो भगवान की भक्त में पुरोधसान का राजपुरोहित नामपुरोहितों के मध्य में का मुख्यमंत्री के मध्य में प्रधान राजपुरोहितों के मध्य में प्रधान बृहस्पति मुझे ही जानो हमेरे धन का ही इंद्रस् है क्या लेना बृहस्पति बृहस्पति इंद्र का पुरोहित है कि मुख्या पुरोधा क्या इसलिए मुख्य पुरोहित है पुरोधा का पुरोहित है ना कि वो इंद्र का पुरोहित है इसलिए मुख्य पुरोहित है आज श्लोक ले देंगे सेनानी नाम स्क अहम सेनानी नाम का सेनापति नाम सेनापतियों के मध्य में स्थु स्वामी यह देवताओं के सेना देवताओं की सेना भी पति है सेनानी नाम का सेनापतियों के मध्य में अहम स्क में स्कंद सरसाम अपनी सागरा सरसाम करते सरोवरों में सरसाम सरोवरों के मध्य में सागर हूँ सबसे बड़ा सरोवर कौन है सबसे बड़ा सरोवर तेनालीराम करते सेनापति नाम की सेनापतियों के मध्य में स्कंद स्कर् स्को सेनापति सेनापतियों के मध्य में देवताओं की क्या सेनापति देवताओं के सेना पति स्कंद में हूँ सरसाम कर देखेंगे देव देवताओं के द्वारा खुदाए गए जो सरोवर है खुदाए गए समझते तो बनाए गए देवताओं के द्वारा खने गए जो सरोवर है उन सरोवरों के मध्य में शेषाम खरशाम उन सरोवरों के मध्य में अहम सागरा में सागर है और महर्षि नाम भ्रभु वाह मास के मध्य में भ्रभु हूँ भृगु ने भगवान की छाती मिला है ना तो भगवान है उनको तो उधर है ना छाती मिला उनके स्वर्णों को विभूति भी, भी दी दी बता दी जाए भगवान भी पढ़ा महर्षि नाम भगव मास के मध्य में भ्रभु में है गिराम अपनी एकम अक्षरम गिराम एकम अक्षरम अपनी गिराम काणी के मध्य में वाणी में मैं एक अक्षर वाला ऊंकार में मैं जितनी वाणी है ना जितनी सज्जर आती है तो वाणी में क्या वहाँ एक अक्षर वाला ऊँकार है यज्ञ नाम जत यज्ञ वी यज्ञों के मध्य में जत यज्ञ हूँ सबसे बड़ा यज्ञ क्या है मास हो राजस्वी हो अश्वेर हो जितने भी प्रकार के याग हैं सबसे सबसे श्रेष्ठ कौन है यज्ञ सब इसका सबका अधिकार है सबके लिए सुगम है और सबसे ज्यादा कल्याणकार सबसे भगवान का नाम भगवान का नाम तो के में हूं। इस यज्ञा नाम हिमालय है, इस हैं स्थित रहने वाले हैं? स्थित रहने वाले पदार्थों में हिमालय ये हिमालय यही सभी हिमालय शुरू हो जाता है हिमालय तो ही दिखाई देता है और बहुत दूर तक चला जाएगा बदली के आधार गंगोत्री गंगोत्री जम्मू कश्मीर चला भगवान ऐसा ऐसा चिंता में आता है मार्की नाम मारतीयों के मत में भ्रभु में हूँ गिराम का पद लक्षणा नाम वात्याम की पदरूप वाणी में वाणी पदरूप वाक्यू क्या है वाणी पद में एक अक्षर वाला ओंकार में हूँ यज्ञों के मध्य में जट यज्ञ हूँ सब वृक्षा नाम अस्वस्था सभी वृक्षों के मध्य में अस्वस्थ में है तो स्वामी जी जहाँ पहले पड़ता है संतरा स्वामी जी कहते थे कि अस्वत्व गायसी इनको दहने संभव दहने कभी बनना चाहिए उनकी वृक्ष में अस्वत वृक्षों के मध्य में अस्वस्थ नहीं अस्वत को काटते नहीं है शायद महाराष्ट्र में काटते नहीं था नहीं है इसीलिए हिंदू लोग और रात में भी आस्तीजन लेता है ये भी दूसरे में में। है नात के ऑक्सीजन देते हैं रात में हमेशा ऑक्सीजन ही रहता है नीचे नहीं सोना चाहिए रास्ते में सर्व वृक्ष नाम अस्वच्छा सभी वृक्षों के मध्य में अस्वच्छ में हुए क्या देवस्थी नाम नारदा और देवस्थियों के मध्य में नारद है देवता भी है और ऋषि भी है देवता होते हुए ऋषि हो गए नारद ये बहुत बड़ी बात है गंधर्व नाम चित्र था गंधर्वों के मध्य में चित्रंधर्व जो दान करने वाली निपुण होते हैं और सिद्धान के मध्य में कपिलमुनि क्या भगवान जी जो, की। जो है तट दर्शन कारण हमारे है ना क्या लक्ष्मी है भगवान ने दीजु की बताया कपिली को आएगा थ हूँ देवक्ष देवियों के मध्य में नारद हूँ देवगा एवं संता के हाँ देवता ही होते हुए देवा संता एवं देवता होते हुए ही देवी देव का होते हुए योग ऐसा लिखा वैसे न करना देवता होते हुए ही हु मंत्र दृष्टित्वाद देवता होते हुए मंत्र द्रष्टा ऐसे हुए है नही किया अध्ययन नहीं किया और उनके हृदय में वेद मंत्र प्राप्त हो गए ऐसे ही वेद मंत्रों का दर्शन कर किया और उनके मुख से वेदवाणी करने लगी तो जिस मंत्र का दृष्टा माना गया है वो मंत्र उसके हो जाएगा इसी स्फित हो गया है भगवत कृपा को जिस, जिस मंत्र का दृष्टा देना पड़ेगी वो जनस्टित हो गया उस उसका तो, गया। तो अब देखेंगे कि देवता फिर होते हुए मंत्र मंत्र दृष्टा होने के कारण जिस भाव को प्राप्त हुए आप देखेंगे फेर क्या है ना ऐसा लगाएंगे हाँ फिर ऐसा करना देववा दिखा रहे ना पहले देवा से जो देव देव ऐसा का ऋष्या देवता ही होते हुए मंत्र दृष्टा होने के कारण जिन्होंने ऋषिक्त को प्राप्त किया हुए देवर्सी कहे जाते हैं शेषाम उनके मध्य में नारद में हूँ गंधर्वा गंधर्वों के मध्य में चिद्रत नामक गंधर्वय सिद्धांत नाम करते हैं जन्मदाय योग जन्म से ही अत्यंत है ना बाद में अत्यंत जन्म से ही अत्यंत धर्म में अत्यंत ज्ञान और अत्यंत वैराग और अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त हुए लोगों में सिद्ध कार्य जन्म से धर्म ज्ञान वैराग और ऐश्वर्य को प्राप्त जन्म से ही बाद में साधना कर गया है ये नहीं जन्म से ही अतिशय धर्म अतिथय ज्ञान अत्य वैराग और अत्य ऐश्वर्य को प्राप्त किए किए हुए लोगों में नहीं पहले ही सी क्या था ज्ञान पहले ही था किया नहीं गाता को